कौड़ कारिका, अद्वैत प्रकरण, ब्रह्म का स्वरूप, अजम्, भांडुक्योपनषद शौड़ि काकरण ब्रह्मकारस्व अद्रस्वपनमक सकद्विभात सर्व्ञपारथन नाम रूप से रहित, नित्य प्रकाश स्वरूप और सर्वज्ञ है उसमें किसी प्रकार का कर्तव्य नहीं है जन्म निमित्ता अविद्या अविद्यामित ही जन्म रज्जु सर्पदितवोचाम साद्यात्म सत्यानुबोधेन निरुद्धा यमत एववा निद्रविद्यालक्षण आदि मयान निद्रा स्वाप बुद्धो यस्य नाम रूपे प्रबोधाच ते रज्जु रज्जुसर्पन नि विनचनाधीये नि ब्रह्म रूप्यते न प्रकारेण प्रकारेणक नामक च या तो भाचो निवर्तन्ते इत्यादि श्रुते हैं जन्म के कारण का अभाव होने से ब्रह्म बाह्याभ्यंतर बाह्याभ्यंतरवर्ती और अजन्मा है रजु में सर्प के समान जीव का जन्म अविद्या के कारण है ऐसा हम पहले कह चुके हैं क्योंकि आत्म सत्य का अनुभव होने से उस अविद्या का निरोध हो गया है इसलिए ब्रह्म अजन्मा है और इसी से अनिद्र भी है यहाँ अविद्या रूपा अनादि माया ही निद्रा है अपने अद्वैय स्वरूप से वह स्वप्न से जगा हुआ है इसीलिए अस्वप्न है उसके नाम रूप भी अज्ञान के ही कारण हैं ज्ञान होने पर वे वेरज में प्रतीत होने वाले सर्प के समान नष्ट हो जाते हैं अतः ब्रह्म किसी नाम द्वारा कथन नहीं किया जाता और न किसी प्रकार उसका रूप ही बतलाया जाता है इसीलिए वह अनाम और अरूप है जैसा कि जहाँ से वाणी लौट आती है इत्यादि श्रुति से सिद्ध होता है कि चखिद विभात सदैव विभात सदा भारूप अग्रहण्यथा ग्रहणतिभावर्जित्वात् ग्रहणग्रहणे ही रात्रहितमश्चा विद्यालक्ष सदा प्रभातत्वे कारण इति एव च चेति तदभावान्तचैतन्यूप्वाच्चिभात अतएवर्व चवेज्ञ ब्रह्मण्यविध उपचरण उपचार कर्तव्य यथान्यत्मस्वूप्यतिरेक सद्युपचार निशुद्धबुद्ध मुक्तस्वभा कथंचन न कथंचिति कर्तव्यसंभव विद्यानाश इतना यही नहीं वह अग्रहण अन्यथाग्रहण तथा आविर्भाव तिरुभाव से रहित होने के कारण सकृद विभात सदा ही भासने वाला अर्थात नित्य प्रकाश स्वरूप है ग्रहण और अग्रहण ही रात्रि और दिन है तथा अविद्या रूप अंधकार ही सर्वदा ब्रह्म के प्रकाशित न होने में कारण है उसका अभाव होने से और नित्य चैतन्य स्वरूप होने से ब्रह्म का नित्य प्रकाश स्वरूप होना ठीक ही है अतः सर्व और ज्ञाप्ति रूप होने से वह सर्वज्ञ है इस प्रकार के ब्रह्म में कोई उपचार यानी कर्तव्य नहीं है जिस प्रकार की दूसरों को आत्म स्वरूप से भिन्न समाधि आदि कर्तव्य है तात्पर्य यह है कि ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है इसलिए अविद्या का नाश हो जाने पर विद्वान को कुछ भी कर्तव्य रहना संभव नहीं है अनात्मकवाद युक्ता हेतुमाह अनात्मकत्व आदि उपरयुक्त अर्थ की सिद्धि के लिए कारण बतलाते हैं सर्वाभिलागत सर्वा चिंता समुत्थित सुप्रशांत ज्योति समाधि चलो भय वह सब प्रकार के वाग व्यापार से रहित, सब प्रकार के चिंतन अंतकरण के व्यापार से ऊपर अत्यंत शांत, शांतन्य प्रकाश स्वरूप, अचल और निर्भय है। अभिलप्यते ने भिलापो सर्व विगतः निनेभ वक्कर तस्मागत वर्जित सर्व्यकर्जितेत जिसके द्वारा शब्दोच्चारण किया जाता है वह अभिलाप अर्थात वाक है जो सब प्रकार के शब्दोच्चारण का साधन है उससे रहित जहाँ वागिंद्रिय उपलक्षण के लिए है अतः तात्पर्य यह है कि वह सब प्रकार की बाह्य इंद्रियों से रहित है तथा सर्वचिंता समुत्थित चिंतते अनेति चिंता बुद्धिस्तः समुत्थितकरण वर्जितर्थ अप्राणो यमना शुभ्रो झक्षरा परत पर इत्यादिश्रुते है तथा सब प्रकार की चिंता से उठा हुआ है जिससे चिंतन किया जाता है वह बुद्धि चिंता है उससे उठा हुआ है अर्थात अंतकरण से रहित है जैसा कि प्राण रहित मनोरहित और शुद्ध है तथा पर अक्षर से भी पर है, इत्यादि श्रुतियों से प्रमाणित होता है सर्व विषय चैतन्य यस्सर्वयवर्जि सुप्रशात समाधि निमित्त प्रज्ञा वगम्यत्वात् समाधि प्रज्ञम्य सधीयते स्निवा सधि अचलो विक्रियः अतः अतएवाभयो विक्रियाभावत क्योंकि वह संपूर्ण विषयों से रहित है इसलिए अत्यंत शांत है सकित ज्योति अर्थात आत्मचैतन्य स्वरूप से सदा ही प्रकाश स्वरूप है समाधि के कारण से होने वाली प्रज्ञा से उपलब्ध होने के कारण समाधि है अथवा इसमें चित्त समाहित किया जाता है इसलिए इसे समाधि कहते हैं अचल अर्थात अधिकारी है और इसी से विकार का अभाव होने के कारण ही अभय है यस्मा ब्रह्म समाधि अचलो अभयमत क्योंकि ब्रह्म ही समाधि स्वरूप अचल और अभय ऐसा कहा गया है इसीलिए ग्रहो न त्र नोसर्गश्चिंता यद्य आत्मस तथा ज्ञानम अजाति समता जिस ब्रह्म पद में किसी प्रकार का चिंतन नहीं है उसमें किसी तरह का ग्रहण और त्याग भी नहीं है उस अवस्था में आत्मनिष्ठ ज्ञान जन्मरहित और क्षमता को प्राप्त हुआ रहता है न त्र तस् ब्रह्मणी ग्रहो यत्रही विक्रिया हानमें वा तत्र त्र होपादनेताम न तदवद्रह्मी संभवती विकारहेरन तो भावा निरव अतो न हानो पादाने हानोपादने चिंता यत्र न विद्यते सर्व प्रकार चिंता न यत्रा कुतस्तत्र पादाने कुदाने वहां उस ब्रह्म में न तो ग्रह ग्रहण यानी उपादान है और न उत्सर्ग उत्सर्जन अर्थात त्याग ही है जहाँ विकार अथवा विकार की विषयता विकृत होने की योग्यता होती है वहीं ग्रहण और त्याग भी रहते हैं किंतु यहाँ ब्रह्म में उन दोनों ही की संभावना नहीं है क्योंकि उसमें विकार का हेतुभूत कोई अन्य पदार्थ है नहीं और वह स्वयं निरवजव है इसलिए तात्पर्य यह है कि उसमें ग्रहण और त्याग भी संभव नहीं है जहाँ चिंता नहीं है अर्थात मनोरहित होने के कारण जिसमें किसी प्रकार की चिंता संभव नहीं है वहां त्याग और ग्रहण कैसे रह सकते हैं यदैवात्म सत्याबोधो जात जा तदैवात्म संस्थाभा अग्न्युष्ण वदात्मन स्थित ज्ञानम आजातिवर्जिता समता गरम साम्यम भ जिस समय भी आत्म सत्य का बोध होता है उसी समय आत्मसंस्थ अर्थात विषय का अभाव होने के कारण अग्नि की उष्णता के समान आत्मा में ही स्थित ज्ञान अजाति जन्मरहित और समता को प्राप्त हो जाता है प्रतिज्ञा तमतो वक्षा्य कार्पण्यम अजाति समता गतमितद तदुपत्ति शास्त्रतः चोक्त समताम आत्म अन्यत गार्ग्य उपसातिमता ग आत्मसतबोधा काषय अन्तवा एकदक्षर गाग्य विधि लोका सृपण युतेसृत्यो ब्राह्मणोभिप्रा पहले इस प्रकरण के दूसरे श्लोक में जो प्रतिज्ञा की थी कि इसलिए मैं समान भाव को प्राप्त अजन्मा अकृपणता का वर्णन करूँगा उस पूर्व कथन का ही यहाँ अजाति समताम गतम ऐसा कहकर युक्ति और शास्त्र द्वारा उपसंहार किया गया है हे गार्गी जो पुरुष इस अक्षर ब्रह्म को बिना जाने ही इस लोक में चला जाता है वह कृपण है इस श्रुति के अनुसार कृपणता का विषय तो इस आत्म आत्मसत्य के बोझ से भिन्न ही है तात्पर्य यह है कि इस तत्व को प्राप्त कर लेने पर तो हर कोई कृतकृत्य क्रित ब्राह्मण ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है अस्पर्श योग की दुर्गमता यद्यपिदम इतम परमार्थ तत्व यद्यपि यह परमार्थ तत्व ऐसा है तथापि अस्पर्श योगो वही नाम दुर्दर्श सर्वयोग भी योगि विभ्यति भय भय दर्शिन सब प्रकार के स्पर्श से रहित यह स्पर्श योग निश्चय ही योगियों के लिए कठिनता से दिखाई देने वाला है इस अभय पद में भय देखने वाले योगी लोग इससे भय मानते हैं अस्पर्श योगो नामायम सर्वधाख्यपर्शवर्जितस्पर्शयोगो नाम वै स्म प्रसिद्ध उपनिष्त्सु दुखेन दृश्यत दुर्दर्शयोगिभ नाम वाला है अर्थात सर्व संबंध रूप स्पर्श से रहित होने के कारण यह उपनिषदों में अस्पर्श योग नाम से प्रसिद्ध होकर स्मरण किया गया है यह वेदांत विज्ञान से रहित सभी योगियों को कठिनता से दिखाई देता है इसलिए उनके लिए दुर्दर्श है तात्पर्य यह है कि यह एकमात्र आत्म आत्मसत्य के अनुभव और श्रवण मनन एवं प्राणायामादि आयामों के द्वारा ही प्राप्त होने योग्य है योगिनो विभ्यति यस्मा सर्वयवर्जिता मन्यमाना इम कुर्वन्ति मना भय दर्शनो भय कंती दर्शन अभियन भयदर्शिनो अविवेकेन इत्यर्थः क्योंकि संपूर्ण भय से रहित होने पर भी उस योग को आत्म नाश रूप मानने के कारण इस उभयोग में भय देखने वाले भय का निमित्तभूत आत्मनाश देखने वाले अर्थात अविवेकी योगी लोग इससे भय मानते हैं अन्य योगियों की शांति मनोनिग्रह के अधीन है ये साम रज्जु मन यनर्ब्रह्मस्वरूप व्यतिकेण रज्जुसर्पवत् विद्यते मनइंद्रिया चरमार्थ तो विद्य त्रह्मस्वरूप अभियान मोक्षाक्षाक्ष स्वभावतः एवं सिद्धा नान्याचार कथचनेवोचा ये तथो योगिनो मगगा हीन मध्यम दृष्टो मनोनदात्म व्यतिरक्त आत्मसंबंधी पश्यं आत्मसत्यानबोधरहिता जिनके दृष्टि में ब्रह्म स्वरूप से अतिरिक्त मन और इंद्रिय आदि राज्यों में सर्प के समान कल्पित ही है परमार्थता है ही नहीं उन ब्रह्मभूतों की निर्भयता और मोक्ष संज्ञक अक्षय अच्छा शांति तो स्वभाव से ही सिद्ध है किसी अन्य के अधीन नहीं है जैसा कि उसके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है ऐसा हम पहले छत्तीसवें श्लोक में कह चुके हैं किंतु जो इनसे अन्य परमार्थ पथ में चलने वाले हीन और मध्यम दृष्टि वाले योगी मन को आत्मा से भिन्न आत्मा का संबंधी मानते हैं उन आत्म आत्मसत के बोध से रहित हैं मनसो निग्रहायत अभयम सर्वयोगिना दुखक्षया प्रबोधापि अक्षया, अक्षया शांतिरिव समस्त योगियों के अभय दुखक्षय प्रबोध और अक्षय शांति मन के निग्रह के ही अधीन है मनसो निग्रहायत अभम सर्वगिना किंच दुखक्ष न झात्म संबंधने मनसी प्रचलते दुखक्ष अविवेकि किंताबोधो भी मनो निग्रहाया मोक्षाख्या शांतिस्नो निग्रहा समस्त योगियों का अभय मन के निग्रह के अधीन है यही नहीं दुखक्षय भी मनोनिग्रह के ही अधीन है क्योंकि आत्मा से संबंध रखने वाले मन के चलायमान रहते हुए अविवेकी पुरुषों का दुख क्षय नहीं हो सकता इसके सिवा उनका आत्मज्ञान भी मन के निग्रह के ही अधीन है तथा मोक्ष नामनी उनकी अक्षय शांति भी मनोनिग्रह के ही अधीन है मनोनिग्रह धैर्यपूर्वक ही हो सकता है उत्सिक उद्धे यदव कुशागृहण ही कभी मनसो निग्रह तद्वद भवेद परिखेदत जिस प्रकार उद्विग्नता छोड़कर कुशा के अग्रभाग से एक एक बूंद द्वारा समुद्र को उलीचा जा सकता है उसी प्रकार सब प्रकार की खिन्नता का त्याग कर देने पर मन का निग्रह हो सकता है मनो निग्रह तेसाम तेजा कुशाग्रे नैकबिंदुना उसेचन शोषण व्यवसायवद्ध व्यवसाय बतामनम बताम अनिर्वेदाद करना अनिर्वेदा अपरिखेदी कुश के अग्रभाग से एक-एक बुंद के द्वारा समुद्र के उत्तेचन अर्थात सुखाने के प्रयत्न के समान अखिन्नचित्त और उद्यमशील रहने वाले उन योगियों के मन का निग्रह भी खेद शून्य रहने से ही होता है यह इसका तात्पर्य है मनोनिग्रह के विघ्न किन्न व्यवसाय मात्र में मनोनिग्रह उपायः न उच्यते तो क्या खेद रहित उद्योग ही मनोनिग्रह का उपाय है इस पर कहते हैं नहीं उपाय न निगृहणीयाद विक्षिप्तम काम भोग सुसम्पन्न लय चयथा कामो ले काम्य काम विषय और भोगों में विक्षिप्त हुए चित्त का उपाय पूर्वक निग्रह करें तथा लयावस्था में अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त हुए चित्त का भी संयम करें क्योंकि जैसा अनर्थकारक काम है वैसा ही लय भी है अपरिखिन्न व्यवसायवान सन वक्षमाणेनोपायन काम भोग विषय विक्षि मनो निगृह निद आत्मन्य वेत किं लये स्नि सुसुप्त लयस्त ल ले सुप्रसन्न आयासवर्जित अभीत निगृह्याद्वीनुवर्तन अथक उद्योगशील होकर आगे कहे जाने वाले उपाय से काम और भोग रूप विषयों में विक्षिप्त हुए चित्त का निग्रह करे अर्थात उसका आत्मा में ही निरोध करे तथा जिस अवस्था में चित्त लीन हो जाता है उस सुप्ति का नाम लय है उस लय अवस्था में अत्यंत प्रसन्न अर्थात आयास रहित स्थिति को प्राप्त हुए चित्त का भी निग्रह करे या निगृहणियात इस पद की अनुवृत्ति की जाती है कस्मान् चेत कस्मा निगृहत यस्म कामो कामोनर्थ हेतुस्तथा लयोपि अतः काम विषय मनसो निग्रह निग्रहवल्दी निरोध्य व्य इत्यर्थः यदि उस अवस्था में चित्त अत्यंत प्रसन्न हो जाता है तो उसका निग्रह क्यों करना चाहिए इस पर कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार काम अनथ का कारण है उसी प्रकार लय भी है इसलिए तात्पर्य यह है कि काम विषयक मन के निग्रह के समान उसका लय से भी अनुरोध करना चाहिए